दैनंदिन जीवन में योग परिग्रहो ही दुखाया विषयों के अर्जन रक्षण में दुख है तथा सामान्य सा परिग्रह ही एक साधक को अनेक झंझटों में डाल जा सकता है इसके दृष्टान्त स्वरूप श्री रामकृष्ण एक कथा सुनाए करते थे एक अपरिग्रही साधु गांव के बाहर एक घास फूस की कुटिया में रह करते थे एक कौपिन व कमंडलू के अतिरिक्त उनके पास और कोई भी सामान नहीं था लेकिन दुष्ट चूहे आखिरकार किसी चीज को क्यों छोड़ते वे उनकी कॉपिन काट डालते साधु बाबा को आए दिन भिक्षा के समय भक्तों से कॉपिन के लिए वस्त्र भी मांगना पड़ता एक बार एक भक्त ने सुझाया कि महाराज एक बिल्ली पाल लीजिए उससे चूहे भाग जाएंगे और आपको कॉपिन के लिए आए दिन लोगों के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा एक बिल्ली पाली गई अब बिल्ली के लिए बाबा जी को दूध भी मांगना पड़ता लोगों ने कहा गाय पाल लीजिए जिससे दूध की समस्या हल हो जाएगी गाय दान में मिली लेकिन उसके लिए चारा कहां से आएगा भक्तों ने चारे के लिए एक खेत बाबा जी को दान में दिया अब बाबा जी को दिन भर खेत गाय और बिल्ली की देखरेख में लगा रहना पड़ता यह सब किस लिए एक कौपिन के वास्ते किसी ने ठीक ही कहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास भगवत भक्त भी अपरिग्रह को कुछ भिन्न कारणों से स्वीकार करते हैं राबिया ने एक बार सात दिन तक रोजे रखे अंतिम दूध से रोज खो खोलना रोजा खोलना चाहा, तो बिल्ली दूध पी गई पानी का बर्तन गिर गया अचानक मरमाहत सी हो शिकायत कर बैठी अपने प्रियतम प्रभु से यह क्या तुम्हारी ज्यादती प्रभु ने उत्तर दिया राबिया यदि तू चाहे तो संसार की सारी दौलत तुझे दे दूँ पर मेरी भी एक मर्जी है तू क्या चाहती है राबिया ने तत्काल प्रभु की मर्जी पर अपने को समर्पित कर मन को संसार से पूरी तरह हटा लिया वह अपने पास एक चाकू भी नहीं रखती थी इसलिए कि कहीं प्रियतम अप्रसन्न न हो जाए तुलसीदास जी की वह कथा है एक रात एक चोर उनकी कुटिया में चोरी करने आया लेकिन उसे धनुष माड़धारी दो युवक उनकी कुटिया की रखवाली करते दिखे प्रातः काल तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और रात की घटना बताई तुलसीदास जी समझ गए कि अनन्याश्रित भक्तों का योग योगक्षेम वहन करने का वतन देने वाले भगवान ने उनकी कुटिया की रखवाली की थी, थी उन्हें बड़ी ग्लानी हुई कि मेरे पास कुछ सामग्री थी जिसकी सुरक्षा के लिए भगवान को कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने तत्काल अपनी सभी वस्तुएं बांट और कुटिया को खाली कर कर दिया। यहां हम धर्म मार्ग के अधिकारी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य अर्थ और काम की पूर्ति है लेकिन जो साधक आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हैं उनके लिए अपरिग्रह की आवश्यकता की चर्चा की जा रही है दृष्टान्त सहित उपरयुक्त विवरण से अपरिग्रह की आवश्यकता के कारणों के बारे में पाठकों को स्पष्ट धारणा हो गई होगी साधक निश्चिंत मन से तत्वचिंतन करना चाहता है मन को एकाग्र करना चाहता है वह दैहिक स्तर से उठकर उच्चतर बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर जीवन यापन करना चाहता है वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति एवं मूल्यवान समय का व्यय वस्तुओं के संचय और रक्षण में नहीं कर सकता जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है वैसे वैसे उसका बड़ा जीवन आडंबर भीन तथा अधिक सरल एवं सुलझा हुआ होता है भक्त संसार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की अपेक्षा प्रभु पर अधिकाधिक निर्भर होते होना चाहते हैं वे जानते हैं कि अगर संसार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को प्रेम किया गया तो भगवान को प्रेम नहीं किया जा सकता अतः वे समस्त आसक्तियों का त्याग करना चाहते हैं और इसी के अंग के रूप में सभी परिग्रहों का भी त्याग करते हैं वे पूर्ण रूप से सही मायने में तीन और अकिंचन बनना चाहते हैं प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर जीवन निर्वाह और सुख सुविधा के लिए आश्रित नहीं होना चाहते ज्ञानी के दृष्टि में आत्मा एक अद्वितीय असंग एवं निर्लिप्त है उसमें किसी प्रकार का संग्रह या परिग्रह संभव ही नहीं है अतः ज्ञान योग का साधक आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए परिग्रह का त्याग करता है वैसे ज्ञानी के दृष्टि में आंतरिक या मानसिक अपरिग्रह या निर्लिप्तता का महत्व अधिक है बाह्य अपरिग्रह का नहीं फिर भी बाह्य संन्यास का अविभाज्य अंग होने के कारण अपरिग्रह ज्ञान मार्ग में भी अपरिहार्य है तात्विक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही आंतरिक परिवर्तन करना है बाह्य वस्तुओं का संचय या संग्रह करना नहीं आध्यात्मिक जीवन में स्वयं कुछ होना बनना पड़ता है दूसरी ओर संग्रह में हम आंतरिक परिवर्तन किए बिना जीवन की रिक्तता को वस्तुओं उपलब्धियों आदि से भरना चाहते हैं अंग्रेजी में इन दो दृष्टिकोणों को बेंग और हैविंग कहा गया है हैविंग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति यह देखता है कि उसके पास कितनी वस्तुएँ कितनी बौद्धिक सामाजिक और भौतिक उपलब्धियां हैं व्यंग में विश्वास करने वाला व्यक्ति यह देखने का प्रयत्न करता है कि उसने सत्य अहिंसा त्याग प्रेम सेवा आदि को अपने जीवन का अपने चरित्र का अंग बनाया या नहीं वह सामान्य पशु मानव से श्रेष्ठ मानव महामानव या देवमानव बना या नहीं जो साधक इस बनने को महत्व देगा वह तत्काल यह समझ लेगा कि वस्तुओं का स्वयं के पास होना आध्यात्मिक दृष्टि से कितना मूल्यहीन है अपरिग्रह के आध्यात्मिक महत्व को समझने के बाद आइए इसकी साधना के कुछ व्यावहारिक सूत्र बटोरने का प्रयत्न करें सर्वप्रथम तो उसके महत्व को भली प्रकार से हृदयंगम करना मन में अच्छी तरह बिठा लेना अपने आप में अति आवश्यक साधना है परिग्रह कष्टकर है, हानिकारक बंधन कारक है तो पूरब अपने आप दूर होता जाता है उसी तरह निष्ठापूर्वक भगवत चिंतन में लगने से उससे विपरीत सारी बातें धीरे धीरे छूट जाती है उनसे हम अपने आप दूर होते जाते हैं जो साधक आठ दस घंटे प्रतिदिन जब ध्यान करता हो उसे संग्रह की चिंता करने अथवा वस्तुओं का संग्रह करने का समय और मानसिक अवकाश ही कहाँ मिलेगा तात्पर्य यह है कि अपरिग्रह का पहला उपाय है भगवत चिंतन और अपरिग्रह की आवश्यकता को विचार पूर्वक बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देना अगर कोई व्यक्ति तत्काल अपने समग्र भौतिक सामाजिक बंधनों को त्याग कर त्यागी सन्यासी हो जाए तो फिर बात ही क्या है श्री रामकृष्ण एक कथा सुनाए करते थे दो व्यक्तियों की एक की सोलह स्त्रियाँ थी और वह वैराग्यवान होकर धीरे धीरे एक एक का कर त्याग करने को तत्पर हुआ दूसरे व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसने कहा कि त्याग इस तरह धीरे धीरे नहीं होता वह तो तत्काल होता है जो कहकर जिस अंगूठे को कंधे पर रखकर वह स्नान के लिए जा रहा था उसे उसी तरह लेकर घर से निकल पड़ा इस प्रकार एक क्षण में तत्काल सभी परिग्रहों का त्याग बहुत कम लोगों के जीवन में संभव है हम अधिकांश व्यक्तियों में वैराग्य ऐसा तीव्र नहीं होता अतः हमें अपने वैराग्य की तीव्रता अथवा मंदता के अनुरूप अपरिग्रह का अभ्यास करना चाहिए इसका उपाय है धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करना संसार में बहुत कम धन सामग्री आदि वाले लोग भी हैं और विपुल संपत्ति वाले लोग भी कुछ लोग एक चप्पल से काम चला लेते हैं तो अन्य कुछ लोगों के पास बीसों जोड़ी जूते चप्पलें होती हैं तात्पर्य यह कि सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है कभी कभी आवश्यकता और विलासिता में अंतर करना उनके बीज की रेखा सीमा निर्धारित करना कठिन हो जाता है लेकिन फिर भी हम जहाँ जिस स्थिति में हैं वहीं से अपनी आवश्यकताओं को कम करते चलें हम पीस पिलग्रिम की तरह सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकते पर अपने वस्त्रों जूतों पुस्तकों को कम तो कर सकते हैं कम करने की इस प्रक्रिया में जितना है कि उसमें अधिक न जोड़ना और जो है उसे दूसरों को देना या त्यागना दोनों कार्य किए जाने चाहिए स्वयं से प्रश्न करें क्या मैं अमुक वस्तु के बिना रह सकता हूं क्या अमुक वस्तु के बिना मेरा जीवन निर्वाह हो सकता है यदि यह प्रश्न आंतरिक होगा तथा हम निर्भय होकर इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे तो पाएंगे कि हम संग्रह की गई अधिकांश वस्तुओं के बिना रह सकते हैं वस्तुओं को कम करने का कार्य सर्वप्रथम उन वस्तुओं से किया जाए जिनका जीवन निर्वाह से सीधा संबंध नहीं है यथा हमारे कक्ष में लगी सजावट आदि की वस्तुएं, चित्र तथा अन्य आडम्बरादि इन्हें कम करने में अधिक कठिनाई नहीं होती इसलिए चाहे होनी चाहिए इसी तरह कक्ष का फर्नीचर टेबल कुर्सी आदि भी आवश्यकता से अधिक ना हो फाउंटेन पेन घड़ी जूते चप्पल इत्यादि के बारे में भी यही नियम लागू किया जा सकता है कुछ लोगों को पुस्तकों का शौक होता है पुस्तकें पढ़ना नहीं है लेकिन उनका संग्रह करना और इस संग्रह का एक प्रकार का अभ्यास बन जाता है पुस्तकें पढ़ने की तुलना में उनमें लिखी बातों को जीवन में आचरण में उतारना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से एक सदग्रंथ में लिखी बातें ही सारे जीवन के लिए पर्याप्त है